थीमुथियस के नाम पॉलस प्रेरित की पहली पत्री चौथा अध्याय परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाग और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए स्रजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की स्रजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योगी नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परम यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह ईशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम � इसी के लिए है और यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे कोई तेरी जमानी को तुच्छ ना समझने पाए परवचन और चा� विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लोलिन रहे उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यद्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रहे उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख इन बातों पर स्थिर है क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उधार का कारण होगा।